सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार 2008 में आर एक्टिविस्ट ने कर्नाटक में 33 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रामनगर के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रामनगर के फंड के लिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए तरीके से 33 करोड़ निकलवा आर आरटीआई दायर की गई और मिली जानकारी की कॉपी चीफ मिनिस्टर और मीडिया को दी गई और टीवी चैनल्स पर सारे घोटाले की रिपोर्ट दिखाई गई और जो चीफ इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर ये फंड निकलवाने में शामिल थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते हैं डब्ल्यू